तब खुद ही साइंस में ये बात हम पता लगा और दो बरस हो गया जरा सी बात उनकी समझ में खुद ही समझने की कोशिश कर करे कितने गणित लगाए कितने प्रयोग करें एक दिन उनके किसी ईषु ने कहा कि भले मानुष इस बात का तो बहुत पहले अब से 25-50 वर्ष पहले ही पता लग चुका है और ये बात अच्छी तरह प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं अपने क्लास में तो उनके पास समझ क्यों नहीं लेते उसने कहा वाह, हम उनसे क्यों समझेंगे जैसे पहले प्रोफेसर ने जैसे पता लगाया जैसे पहले वैज्ञानिक ने लगाया वैसे हम उसका पता लगाएंगे तब तुमको पच्चीस पचास बरस और लगेंगे। यदि उसके पता लगाए हुए जाने हुए पदार्थ से तुम थोड़ी मदद लोगे तो जो बात तुम दो घंटे के भीतर समझ सकते हो उसका पता लगाने में समझने में तुमको 25 बरस लगेगा और यदि बड़े लोगों ने बुजुर्गों ने इस बात का जैसा अनुसंधान किया है उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो घंटे घर में मालूम पड़ जाएगा तो एक अहंकार होता है मनुष्य को और उस अहंकार के कारण वो किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहता इसमें भी बड़ा मजा आता है देखो कोई चालीस बयालीस वर्ष हो गया साधुओं के चक्कर में पड़े हुए डाला है ना के चक्कर में पड़े के चक्कर में चक्कर में में डाला पड़े भी और चक्कर में डाला हमारे एक सज्जन थे जरा जाते थे।, तो थे कि देखो भाई क्यों तो तुम चेला अगर बनाए तो जाते हमारे करतात्री जी महाराज और दूसरे लोग कहते थे कि तुमको चेला बनाने का कोई अधिकार नहीं है तो बनाते हो तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं न तो हम किसी को चेला बनाते हैं और न किसी को गुरु बनते हैं। हम तो केवल मित्र बनते हैं आ, आ, तो देखो गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं तो हम किसी को चेला नहीं बनाते हैं तो, तो क्या करते हैं बोले मित्र बनाते हैं आ, हम तो आ, एक अच्छा मार्ग बताते हैं अब महाराज मित्र बनते बनते बनते उनके जब हजारों मित्र बन गए और उन मित्र बनने वालों को यह ख्याल था कि हम इनके शिष्य कोई बनते हैं हम इनके मित्र बनते हैं तो, तो हम इनकी बराबरी के हैं अहंकार की पुष्टि हुई ना ये अहंकार का पोषण हुआ हो मंत्र उनसे सीखते थे कि किस मंत्र का जप करें इस तो उनसे पूछते थे और ध्यान कैसे करें ये वो बताते थे ए? और ईश्वर का स्वरूप क्या है ये बात वे समझाते थे बैठा करके ध्यान भी करवाते थे कि ऐसे ध्यान करो और कहते थे कि हम तुम्हारे गुरु ने तुम हमारे चेले ने हम महाराज थोड़े दिनों में वही जो मित्र बने थे ना वो सब सबके सब चेले हो गए मन अब तो गद्दी बन गई अब तो वो सिंहासन पर बैठने लगे अब वो मित्र जो है वो आरती भी उतारते हैं जय जयकार भी बोलते हैं, तो ये जो अपने मन में अहंकार की विशेषता है वो घट जा नहीं सके हम आपसे एक सवाल करते हैं क्या आप बुजुर्गों के अनुभव से फायदा नहीं उठाना चाहते हैं? तो एक अनजाना मार्ग है एक अनमिला है आज तक वो नहीं है, ये खोद किसी की पूरी हुई नहीं है देखो कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि सृष्टि का कोना कोना मैंने फल लिया क्षण क्षण और कण कण मैंने फल लिया कोण कोण और कण कण और कण क्षण मैंने देख लिया अनाज से तो अनंत काल तक कहीं भी उसकी सत्ता नहीं मिली ऐसा दावा करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है तो जिसकी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है उसके बारे में जब कोई कहता है कि वो नहीं है तो केवल वो अपनी अंधश्रद्धा की ही अभिव्यक्ति करता है इसलिए आपको जानना चाहिए कि आपका अहंकार ही सबसे ऊंचा नहीं है आप ही सृष्टि में सबसे बड़े बुद्धिमान नहीं है बिल्कुल आप, आप सुहृद रहित हो आपका भला ईटा होने वाला सृष्टि में कोई नहीं है ऐसा आप अपने को तो क्यों मनाते हैं तो अनजाना अन मार्ग और अनमिला सागल और जिसके इारे में खोज कभी पूरी नहीं हुई उसको ढूंढने के लिए आप निकले हैं यदि आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा तो भटक जाएंगे। बोले कि भटक जाएंगे तो क्या होगा तब इसका मतलब है कि आप उसको जल्दी पाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जल्दी पाने के लिए उपयुक्त नहीं है आप दूसरों की बुद्धि से ही नहीं अपनी बुद्धि से इनोटाइज हो गए हैं एक ये भी एक भी होती है मनोविज्ञान की पद्धति होती हम लोग हम तो इसको बहुत ज्यादा जानते हैं एक एक झूठ को जब मनुष्य दस बार दोहरा लेता है दस आदमियों से एक झूठ वो ले आवे तो उसको खुद को ही वो बात कच्ची मालूम करने लगती है और कहते समय ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो ये मन का ऐसा स्वभाव है ये बुद्धि का ऐसा स्वभाव है मनुष्य दूसरों की बुद्धि से ही इप्लोताइज नहीं होता अपनी बुद्धि से भी इप्नोटाइज होता है इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए कुछ न कुछ कटौती चाहिए निगमाचार्य वाक्यु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्त साग्रम तुम संलक्ष्य समाधान स्मृत निगमाचार्यक्यु श्रद्धेति विश्रुता आजकल तो भाई नया दुख हमको कोई पूछता है कि स्वामी आप क्या बोलते हो तो क्या हम बोलते नहीं है हम जो पुराने खड़ह है न पुराने खड़ह उनके गाइड है बोला गाइड का करते हैं जैसे कोई लखनऊ का इमाम बाड़ा देखने के लिए जाए तो बादशाह यहाँ सोता था यहाँ बैठता था यहाँ खाता था है ऐसे वहाँ बताते हैं बेगम साहब यहाँ ऐसे करते थे यह इत्र में नहाते थे दिल्ली में बताते है यह इत्र में नहाते थे तो जैसे वो पुराने खड़ारों के गाइड लोग जैसा काम करते हैं वैसा हम आपको ये जो प्राचीन पद्धति है साधना की सिद्धि की लक्ष्य प्राप्ति की उसकी व्याख्या आपको सुनाता है उसकी व्याख्या करते हैं व्याख्या जितने आचार जो होते हैं, वो एक पद्धति की प्रधानता अपने जीवन में रख करके उसी के अनुसार लोगों को मार्ग दिखाते हैं। सब लोग एक तरह के नहीं होते कोई साकार वाले होते हैं, साकार में रुचि होती है किसी के निराचार में रुचि होती है किसी की निर्गुण में रुचि होती है किसी की शास्त्र में श्रद्धा होती है किसी की नहीं होती है ऐसे अलग अलग खाल के लोग होते हैं किसी को जिंदा आदमी से प्रेम होता है किसी को मरे हुए आदमी से प्रेम होता है किसी को इस्लोक के आदमी से प्रेम होता है हमारे पास भी मैं वृंदावन गया था तो एक कार आई थी उसमें 200-300 आदमी आते हैं वृंदावन जब आते हैं एक बालक ले आए थे हमारे बालक तो देखने में कोई तो उन्नीस वर्ष का अठारह वर्ष का उन्नीस वर्ष का दालक बनता था लगता था तो वो बताते थे कि ये महापुरुष जो है वो तो दो सौ तीन सौ आदमियों का झुंध का झुंड वो बताते थे कि ये जो है बाल योगी इन्होंने कई बार राम कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है इनके सामने अवतार हुए हैं ये दत्तात्र और ऋषभ और सुखदेव और रई को तो बुदेव जिन भी दर्चाती है शास्त्रों में उन इन सब ने इनसे ब्रह्म ज्ञान सीखा है ऐसा एक बालक हमारे पास लेके आए देखने में तो अठारह उन्नीस बरस का ही था हमको तो प्रणाम करता था हमारा तो पहुंच ही था वतन तो उसको क्या है मुझे हमने कभी उसके कुशल मंगल भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो कहां से आए हो बाद में मैंने तारीफ की उन लोगों को जो मंडली थी ना मंडली वालों की तारीफ की क्या तारीफ की कि देखो भाई वृंदावन में तो ये पद्धति है कि छोटे छोटे बच्चों को भगवान बना के बैठा देते हैं और यही साक्षात कृष्ण है यही साक्षात राधा रानी जानते हैं कि दस रुपया महीना तनख्वा है और अमुक बाप का बेटा है, है और उतरने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है जानते हैं इस बात को है न और इसकी जिंदगी खराब हो रही है नाचने में गाने में ये जब बड़ा होगा तो खाने के लिए इसको रोटी नहीं मिलेगी ये बात हम जानते हैं फिर भी उसको राम कृष्ण कह करके बलराम राधा रानी बलराम कृष्ण कह के, के प्रणाम करते हैं क्योंकि उसके द्वारा अपने हृदय में हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। तो वृंदावन की तो ये रिवाज है तो मैंने कहा की भाई तुम लोगों ने ये बहुत बढ़िया किया है? कि एक बालक में महात्मा की बुद्धि की है न अब ऐसे ही तुम इनको दत्तात्रेय समझो ऋषभ समझो सुखदेव समझो जो तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारी भक्ति है वो तुम्हारा कल्याण करेगी न वो बालक कभी रामकृष्ण होंगे और मैं ये बालक कभी दत्तात्रदेव होगा तो बात कहने की ये है की मनुष्य जो है ना वो अपनी मनोवृत्तियों से ही संचालित होता है और इन मनोवृत्तियों में बहुत करके दासना गुप्त मनोवृत्ति होते हैं दासना गुप्त एक आदमी ने एक नौजवान को गुरु बनाया हो बाद में लड़ाई हो गई तो दोनों नौजवान तो वो दीए में पढ़ता था लड़का और वो सज्जन उससे एक बरस दो बड़े हो गए बाद में दोनों में वो घनघोर लड़ाई हो गई तो मेरे पास पंचायत आई मैंने उस लड़के से पूछा कि तुमने इनको गुरु क्यों बनाया जब उड़िया बाबा जी महाराज है आनंदमयी माँ है हरि बाबा जी है ए? अरे पे सवार में हमको भी जिन देते हमको गुरु बनाते तुम ए? इस छोकरे को तुमने गुरु क्यों बनाया तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों की उम्र तो बड़ी बड़ी है आप लोग जल्दी मर जाये और ये जवान है तो ये बहुत दिनों तक जिंदा रहेगा तो ये अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है हो है न किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता है किसी को कोई समझदारी नहीं दे सकता एक कसौती है इस बात की हम लोगों की उपेक्षा क्यों करते हैं तो हम समझते हैं कि इनके मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो लगन चाहिए वो पैदा नहीं हुई ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासा चाहिए वो नहीं पैदा हुई जो ममुखा चाहिए वो पैदा नहीं हुई ये तो भोग के इच्छुक है ये कर्म के इच्छुक है ये तीर्थ कुर्सी के इच्छुक है ये जट प्रतिष्ठा के इच्छुक है इच्छुक है अगर उनके इनके मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई व्याकुल सही नहीं है इनकी आँख में कभी ईश्वर के लिए दो गुदा सुने आते हैं स्त्री के लिए रोते है पुत्र के लिए रोते है धन के लिए रोते है इज्जत के लिए रोते है ईश्वर के लिए उनकी आखने कभी दो भूत नहीं आते है जब हम इस बात को समझते हैं, तो तुम्हारे ऊपर काहे को जोर देंगे काहे को जोर देंगे कि तुम ये करो और तुम वो करो हम तुम्हारी वासना को समझते है लेकिन जब ईश्वर के हम रास्ते से चले हैं लेकिन जब पहुंचने की इच्छा होती है और जब चलते चलते थक जाते हैं तो रास्ते में जो मिलता है उसी से पूछते कि अभी वो जगह कितनी दूर है और उसकी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। तो हम पैदल हमने यात्रा की है बना हमने एक एक बार चार चार सौ मील छह छह सौ मील की यात्रा की है गंगा किला यात्रा की है बद्रीनाथ तक गया हूँ बना आ, है, गंगोत्री गया हूँ नारायण वृंदावन से प्रयाग गया हूं, कर्णबाग से वृंदावन आया हूं, वृंदावन से ग्वालियर गया हूं। मैंने बहुत चारों मील की हजारों मील की पांच यात्रा की है लेकिन जब यात्रा में तबियत थक जाती थी चलते चलते और मालूम नहीं होता कि अभी कितनी दूर है कहीं जंगल पर जाता तो जो मिलता उसी से पूछते कि वो जगह वो जगह अभी कितनी दूर है उसका रास्ता कौन सा है संतोष होता पूछने से तो जिसके मन में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा का उदय होता है वो अहंकार के दश वर्ती नहीं होता वो अपनी बुद्धि से नहीं होता तो कितने होता अपनी बुद्धि से क्यों बुद्धि में ईश्वर का तो अनुभव है नहीं बुद्धि वही मार्ग बता सकती है जहां पहले से जिस चीज का अनुभव होता है उसके बारे में बुद्धि बता सकती है जो बुद्धि से पीछे बैठा हुआ है बुद्धि जिसको देख नहीं सकती जो बुद्धि को देख रहा है न बुद्धि से पहले कौन है तो किसी ने कहा कि जो बुद्धि से, से परे है वो भी बुद्धि से जाना जाता तो हाँ जो बुद्धि से परे है वो भी बुद्धि से जाना जाता है लेकिन जो उससे परे है वो बुद्धि को देख रहा है वो बुद्धि से देखे जाने वाले को देख रहा है ये जो देखने वाला ये जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है न तुम भले शंकराचार्य का नाम मतलो वेद का नाम मतलो जो तुमको आज कह रहा है कि उनका नाम मत लो उसका नाम तुम लेते रहोगे जो तुम्हें कहेगा कि वेद का नाम मत लो जो कहेगा शंकराचार्य का नाम मत लो जो तुमको कहेगा गुरु का नाम मत लो जो तुमको कहेगा कि राम और कृष्ण का नाम मत लो उसका नाम तुम रटने लग जाओगे उसका नाम तुम्हारी तुम्हारी अक्कल में घुस जाएगा उसका नाम बुद्धि के स्वभाव को बुद्धि के स्वभाव से परिचित होना पड़ता है इसलिए इसका एक संविधान है परमार्थ के के मार्ग में चलने के लिए एक संविधान है जैसे भारतीय संविधान कानून की पुस्तक है ना तो ये तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से है एक शाश्वत तत्व की दृष्टि से संविधान होता है उसका नाम होता है लेकिन और उसके जो जहनकार होते हैं निगम निगम मनी जो उस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करवाता है और उसके अनुसार साधन की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में जो करता है उसका नाम होता है आचार्य इसमें जो भक्ति है उस भक्ति को बोलते हैं श्रद्धा चित्तई का ग्रियम तो संलक्षी समाधान विदृता चित्त काग्रियम तु संलक्ष लक्ष्य में जो चित्त एकाग्रता है बोले तुम जो पाला चाहते हो जहां पहुंचना चाहते हो एक आदमी गया स्टेशन पर पैसा हाथ में लेके एक चेटी के भीतर डाल दिया स्टेशन मास्कर ने पूछा कहाँ का टिकट दे जहाँ की तुम्हारी मौज हो वहां सके मैंने ये लक्ष्यहीन यात्रा है? तुमको मालूम नहीं है कि तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो तुमको शांति चाहिए ये मालूम नहीं तुमको परमानंद चाहिए ये मालूम नहीं तुमको संपूर्ण दुखों की निवृत्ति चाहिए ये मालूम नहीं बोले चाहे कहीं चाहे कहा कहीं पहुंच जाए तो लक्ष्य का निर्णय करना पड़ता है लक्ष्य कैसा तो न लभ्यते यद रमता ऊपर यथाहा जो प्रारब्ध से नहीं मिलता है जो इंद्रियों से नहीं मिलता है जो विनाशी नश्वर नहीं है जो परिच्छिन्न नहीं है उस लक्ष्य की प्राप्ति कलक्ष्य मैंने अब तक के संतों ने जिसको प्राप्त किया है एक बड़ी विचित्र बात है कि हम पाना तो चाहते हैं उस वस्तु को जिसको तुलसी ने पाया परंतु उस मार्ग से चलना नहीं चाहते जिससे तुलसी चले हम पाना तो चाहते हैं वो लक्ष्य है जिसको कबीर ने पाया और कबीर जिस मार्ग से चलते थे उस पर चलना नहीं चाहते हम चाहते हैं कि शंकराचार्य को जो पदार्थ ज्ञान जो परमार्थ ज्ञान जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो हमको मिले लेकिन शंकराचार्य के बताए हुए मार्ग से चलना नहीं चाहते लक्ष्य का अर्थ हुआ सपा लक्ष्य हम सतपुरुषों का जो लक्ष्य रहा है बला किसी संत ने वासना पूर्ति के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया है आज तक कोई ऐसा संत हुआ है जिसने वासना पूर्ति के मार्ग से परमार्थ को अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है हम चाहते हैं वो जो स्वामी राम तीर्थ को मिला पर स्वामी राम तीर्थ का साधन हम चाहते है वो जो दत्तात्रदेव सुखदेव को मिला परंतु उसका साधन अरे बाबा लौकिक लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए भी न्यूटन और आइंस्टीन को सीखने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और तुम अखंड अनंत अपरिच्छिन्न परिपूर्ण अविनाशी अद्वय सच्चा आनंद घन प्रत्यक्ष कन्या भिन्न ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो और तुमको सहारा लेने की नहीं सोचती है उसमें अपना मन लगाना मन को एकाग्र करना उसमें रुचि उत्पन्न करना अपने मन को मुखीला बनाकर उसमें प्रविष्ट करना तो ये समाधान में रुचि नहीं होती तो इसको समाधान बोलते हैं तो देखो कहीं कहीं क्रोध करना विहित है जो अपने है बच्चे है पत्नी है पति है उनसे थोड़ी लड़ाई करनी चाहिए थोड़ा तो गुस्सा भी करना चाहिए उनके ऊपर पर उनके अनिष्ट की तो इच्छा अपने मन में नहीं होती ना तो देखो शांति की बात बताता है तो जब परमार्थ के मार्ग में चलते हैं, तो जहां गुस्सा करना चाहिए वहां भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं रहते अच्छा भोग की तो छूट है ना थोड़ी सी अपने घर में पर जब परमार्थ के मार्ग में चलते हैं, तब केवल जीवन निर्वाह के लिए ही वस्तु का उपयोग रह जाता है हाँ। कर्म तो बहुत सारे दज्ञ करना भी दहित है हमने देखा बहुत सारे लोग उत्सव करते हैं ना उत्सव तो गृहस्थों का ये ख्याल होता है कि हम बड़ा भारी सम्मेलन करेंगे तो उसमें खूब सत्संग होगा पर वो सत्संग करने के लिए उत्सव नहीं करते हैं परोपकारी मनोवृत्ति दूसरों को सत्संग मिलेगा हमको तो उत्सव के आयोजन का पूर्ण मिलेगा यही होता क्योंकि स्वयं सत्संग नहीं कर सकते वो स्वयं सत्संग नहीं कर सकते तो ये कर्मो से उपराती जो विहित कर्म है उनके झगड़े में भी ज्यादा नहीं पड़ना और दूसरों से बिचाने के लिए कई एक एक पागल स्त्री मैंने देखी थी थोड़ा तो दिन तो पहले तो उसको अपने हाथ में सागल लगाने की आदत पड़ गई थी कहीं दाग लग जाए कहीं नैल जाए अब महाराज दो दो घंटे बाथरूम में रह के अपने शरीर में पागल लगाती थोड़े दिनों में बूंगली फट गई और सूज गई हाथ से और घंटे दो घंटे में आ, आ, महीने दो महीने में उसको लखनऊ के पागल खाने में ले जाके भर्ती कराना पड़ा तो दुख मिटाने का जिनको आग्रह हो जाता है ना हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए और दुख आता है सूर्य से दुख आता है आग से दुख आता है हवा से दुख आता है से दुख आता है समुद्र में से दुख निकल के आता तुम दुख का आना कैसे रोकोगे तुम दुख का आना नहीं रोक सकते दुख को कहने का थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए तो इनके मुंह से ऐसी ऐसी बात निकलती हम कैसे सहे क्या तो अब उनका मुँह पकड़ के तुम थोड़े रखोगे तुम तो अपना काम पकड़ के रख सकते हो अपना मन पकड़ के रख सकते हो दूसरे का मुंह पकड़ के कैसे रख सकते हो <स्थी> तो जो दूसरे का मुंह पकड़ के सुखी होना चाहता है वो ना वो न समझ है कभी सुखी नहीं हो सकेगा इसलिए थोड़ा दुख सहने की आदत चाहिए और पहले के लोगों ने जो मार्ग निकाला है जो तरीका निकाला है परमार्थ की प्राप्ति के वो जो संतों का लक्ष्य है उसमें मन की स्थापना करनी चाहिए एक महापुरुष से मैंने पूछा ईश्वर कैसे मिले ये ये ये तो चौथा पादन है मैंने पूछा हमको भगवान कैसे मिलेंगे उन्हें बस कैसे कैसे कैसे ये जो तुम्हारे मन में लालका है ना कैसे मिलेगा ये जो खोज है तुम्हारे मन में इसको पढ़ाओ कैसे ईश्वर कैसे मिलेगा ईश्वर कैसे मिलेगा ईश्वर कैसे मिलेगा? मिलेगा अरे घर में ईश्वर मिलता है बेटे में ईश्वर मिलता है पत्नी में ईश्वर मिलता है पति में ईश्वर मिलता है अपने हृदय में ईश्वर मिलता है घर के अंदर ईश्वर मिलता है ईश्वर के कार्य व्याम सुखद ज्ञान मूर्तिवातीत गगन सदृशि एक विमलचलूत भावातीत त्रिगुणरित सदु तम न शम